आध्यात्म उत्तर कांड सप्तम सर्ग ऊचुच बहुधा वाचो हंतक्ष गतासुरा अंतरक्षे भूमौ च, च सर्वे सवरजंगवान महाकाया सीता शपथ कारण के चिन परास्तस्य परचि ध्यान पराजण आकाश में स्थित देवगण नाना प्रकार के वचन बोलने लगे सीता जी के शपथ करने से आकाश और पृथ्वी तल के समस्त स्थावर जंगम प्राणियों और बड़े बड़े ढील ढील वाले वानरों में से कोई चिंता करने लगे कोई ध्यानस्थ हो गए केचिद्रामीक्षत के मुहूर्त मात्र तत्सव तुष्णीभूत अचेतनम् तथा कोई राम जी की ओर कोई सीता जी की ओर देखकर अचेत हो गए एक मुहूर्त के लिए वह सारा समाज स्तब्ध और चेतना शून्य हो गया सीता प्रवेशनम दृष्ट् सर्व सम्मो जगत रामस्तु सर्व ज्ञाव भविष्य गौरव अजानन्यु दुखे नुशोचनकाज बोधितो साधि सीता जी का पृथ्वी प्रवेश देखकर सारा संसार मोहित हो गया भगवान राम आगामी कार्य का संपूर्ण महत्व जानते थे तथापि अनजान के समान सीता जी के लिए शोक करने लगे तब ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी ने रघुनाथ जी को समझाया प्रतिबुद्ध सपना चकारान तरह क्रिया विश सर्जिन् सर्वान्झो समागता तां धनरत्मा प्रभु तदनंतर उन्होंने सोकर उठे हुए के समान यज्ञ का अवशेष कर्म समाप्त किया और यज्ञ के ऋत्विक होकर जो ऋषिगण आए थे उन सबको रत्न और धन आदि से भली प्रकार संतुष्ट कर विदा किया फिर प्रभु राम उन दोनों कुमारों को सांस लेकर अयोध्यापुरी में आए तदाधि स्पृहो राम सर्वभोगे सुवदा आत्मचिंता पर तब से श्री रामचंद्र जी सब भोगों से विरक्त होकर निरंतर आत्मचिंतन करते हुए एकांत में रहने लगे एक ध्यानृते एक राघव सती ज्ञावा नारायण साक्षात्कौसल्यागत प्रसन्न तम प्रणता प्रा आदि रा जगतामाधी आधीम्तवर्जि एक दिन जब श्री रघुनाथ जी एक में ध्यान मग्न थे प्रियणी श्री कौशल्याण नारायण जानकर अति भक्ति भाव से उनके पास आ उन्हें प्रसन्न जान अति हर्ष से विनय पूर्वक कहा हे hey राम तुम संसार के आदि कारण हो तथा स्वयं आदि अंत और मध्य से रहित हो परमात्मा पर पूर्ण पुरुष ज्यार्भगृह मम पुण्यातिरिको भद्रभतम तुम परमानंद तुम परमात्मा परानंद सरूप, सर्वत्र पूर्ण जीव रूप से शरीर रूप पूर्व में सहन करने वाले और सबके स्वामी हो मेरे प्रबल पुण्य के प्रभाव से उदय होने से ही तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया है हे रघुश्रेष्ठ अब अंत समय में मुझे आज ही आपसे कुछ पूछने का समय मिला है अभी तक मेरा अज्ञान जन्य संसार बंधन पूर्णतया नहीं टूटा पे संघे मेवम दयालुहराह धर्मात्मा जरा झर्झरिता हे विभो मुझे संक्षेप में कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिससे अब भी मुझे भवबंधन का काटने वाला ज्ञान हो जाए माता के इस प्रकार वैराग्यपूर्ण वचन कहने पर मात्र मातृभक्त दयामय धर्मपरायण भगवान राम ने जरा जर्जरित शुभ लक्षणा कौशल्याजी से कहा मार्गाश्रो मया प्रोक्ता पुरा मोक्षाप्ति कर्मयोगो ज्ञान योगो भक्ति योग शाश्वत माता के इस प्रकार वैराग्यपूर्ण वचन कहने पर मैंने पूर्व काल में मोक्ष प्राप्ति के साधन रूप तीन मार्ग बतलाए हैं कर्म योग ज्ञान योग और सनातन भक्ति योग भक्ते विद्यते स्वभावो यस्य यस्ते तस्य मातस्त्रिधा गुणभेद हे ये साधक के गुणानुसार भक्ति के तीन भेद हैं जिसका जैसा स्वभाव होता है उसकी भक्ति भी वैसी ही भेद वाली होती है समुदेश दंभम आश्चर्य भा भेद दृष्टि से संरभ्य भक्तो महताम सृत फला धन कामो सतुराज बुद्धिया जो पुरुष हिंसा दंभ या मश्चर्य के उद्देश्य से भक्ति करता है तथा जो भेद दृष्टि वाला और क्रोधी होता है वह तामस भक्त कहा जाता है जो फल की इच्छा वाला भोग चाहने वाला तथा धन और यश की कामना वाला होता है और भेद बुद्धि से प्रतिमा आदि में मेरी पूजा करता है वह रजोगुणी होता है परस्तमस्तु कर्म निर्हरणा कर्तव्युद्यात्विक मद्गुणाणादेव मयंत गुणालयी अभिचिन्ना मनोवृत्ति यथा गंगामा बुनोद्बुद तदेव भक्ति योगस् लक्षण निर्गुणस् तथा जो पुरुष परमात्मा को अर्पण किए हुए कर्म संपादन करने के लिए अथवा करना चाहिए इसलिए बुद्धि से कर्म करता है वह सात्विक है जिस प्रकार गंगा जी का जल समुद्र में अविच्छिन्न भाव से लीन रहता है उसी प्रकार मनोवृत्ति का मेरे गुणों के आश्रय से मुझ अनंत गुणधाम में निरंतर लीन हो जाना ही मेरे निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है अहे तो क्य व्यवहिता साठी सायज में न गृति भक्ता मेरे प्रति जो निष्काम और अखंड भक्ति उत्पन्न होती है वह साधक को के सामीप्य साष्ठी और सायुज्य चार प्रकार की मुक्ति देती है किंतु उसके देने पर भी वे भक्तजन मेरी सेवा के अतिरिक्त और कुछ ग्रहण नहीं करते हे माता भक्ति मार्ग का आत्यंतिक योग यही है अतिक्रम्य गुणत्र इसके द्वारा भक्त तीनों गुणों को पार कर मेरा ही रूप हो जाता है महता कामही न धर्माचरणेन च कर्मयोगेन शस्ते नर्जिन विंसनाथ मद्दर्शन स्तूति महापूजा स्मृति वंदन भूते सुम भावया संग बहुम महता दुखना बह अनुकंपया अब इस निर्गुण भक्ति का साधन बतलाता हूँ अपने धर्म का अत्यंत निष्काम भाव से आचरण करने से अत्युत्तम हिंसाहीन हिं योग से मेरे दर्शन स्तुति महापूजा स्मरण और बंधन से प्राणियों में मेरी भावना करने से असत्य के त्याग और सत्संग से महापुरुषों का अत्यंत मान करने से दुखियों पर दया करने से स्वानु मैथ्या चमीना सेदातवाक्यश्रोण मम नाकर्तना सत्संगेनाजवेन यम धर्म से परशुद्धातरो जनह मद्गुणश्रोण जाति मजसा जनह अपने समान पुरुषों से मैत्री करने से यमन मादि का सेवन करने से वेदांत वाक्यों का श्रवण करने से मेरा नाम संकीर्तन करने से सत्संग और कोमलता से अहंकार का त्याग करने से और मेरे भागवत धर्मों की इच्छा करने से जिसका चित्त शुद्ध हो गया है वह पुरुष मेरे गुणों का श्रवण करने से ही अति सुगमता से मुझे प्राप्त कर लेता है यथा यहांध स्वाश्रिया सर्वेषु योगाभ्यास चित आत्माशेजा यम्यवस्थि समाढ़ात्मा कुरते कवल बही क्रियत्पन्नकेद्यंब तूषण जिस प्रकार वायु के द्वारा गंध अपने आश्रय को छोड़कर घ्राणेन्द्रीय में प्रविष्ट होता है उसी प्रकार योगाभ्यास में लगा हुआ चित्त आत्मा में लीन हो जाता है समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से मैं ही स्थित हूँ हे माता उसे न जानकर मूढ़ पुरुष बाह्य भावना करता है किंतु क्रिया से संपन्न हुए अनेक पदार्थों से भी मेरा संतोष नहीं होता भूतावमान्यात्मन न स्मरे अन्य जीवों का तिरस्कार करने वाले प्राणियों के प्रतिमा में पूजित होकर भी मैं वास्तव में पूजित नहीं होता मुझ परमात्म देव का अपने कर्मों द्वारा प्रतिमा आदि में तभी तक पूजन करना चाहिए जब तक कि समस्त प्राणियों में और अपने आप में मुझे स्थित न जाने यस्तुद प्रकृदे स्वात्म पर भिन्न दृष्टि मृत्यु तस्य को संशय जो अपने आत्मा और परमात्मा में भेद बुद्धि करता है उस भेददर्शी को मृत्यु अवश्य भय उत्पन्न करती है इसमें संदेह नहीं सर्वभूतेषु मत सर्वभूत एक अभिदर्शी भक्त समस्त परिचिन्न प्रणालियों में स्थित एक मात्र मुझ परमात्मा का ज्ञान मान और मैत्री आदि से पूजन करे चेत सैवा संसर्वूता प्रणमे सुधीर ज्ञात्वा माम चेतन शुद्ध जीवरूपेण संस तस्मा कदाचि चेतभे जीवो भक्ति ज्ञान योगी इस प्रकार मुझ शुद्ध चेतन को ही जीव रूप से स्थित जानकर बुद्धिमान पुरुष अहर्निश सब प्राणियों को चित्त से ही प्रणाम करे इसलिए जीव और ईश्वर का भेद कभी ना देखे हे माता मैंने तुमसे यह भक्तियोग और ज्ञान योग का वर्णन किया आलम्बे कतरम वापी पुरुष शुभ तथो मक्ति योगे नाता सर्वृदय स्थित पुत्रूपेण वित्यम स्मृत्वा शांति तो वापस सुमस वचन कौशल्या नंद संयुता इनमें से एक का भी अवलंबन करने से पुरुष आत्यंतिक शुभ प्राप्त कर लेता है अतः हे माता मुझे सब प्राणियों के अंतकरण में स्थित जानते हुए अथवा पुत्र रूप से भक्ति योग के द्वारा नित्य प्रति स्मरण करते रहने से तुम शांति प्राप्त करोगे भगवान कौशल्याजी आनंद से भर गई रामम सदा धा संसार बंधनम अति क्रम्य गतिप्यवाप परमा गति कैकैच चा योगम रघुपति रघुपतिगति पूर्वमेवाधिगम्य श्रद्धा भक्ति प्रशाता हृदय रघुतिलक भावती गता गर्ग स्मती दशरथसिता मोदस्थे सीता श्रीलक्ष्मणस्यतिमलमतीपरू समीप और हृदय में निरंतर श्री रामचंद्र जी का ध्यान करती हुई संसार बंधन को काट कर जागृत स्वप्न और सुसुप्ति तीनों प्रकार की अवस्थाओं को पार कर परम गति को प्राप्त हुई कई कह कई ने भी रघुनाथ जी द्वारा पहले चित्रकूट पर्वत पर कहे हुए योग को हृदयंगम कर श्रद्धा और भक्ति भाव से शांतिपूर्वक हृदय में रघुकुल तिलक भगवान राम का ध्यान करते हुए प्राण त्याग किया और स्वर्गलोक में जाकर दशरथ जी के साथ सुशोभित हो आनंदपूर्वक रहने लगी इसी प्रकार श्री लक्ष्मण जी की माता अत्यंत विमल बुद्धिवाली सुमित्रा ने भी अपने पति का सामिप्य प्राप्त किया